श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गदाधर की किशोर अवस्था गदाधर की आयु जिस समय आठ वर्ष की थी उस समय कुछ साधुओं को अत्यधिक मार्ग श्रम अथवा अन्य किसी कारण से लाहा बाबुओं की धर्मशाला में अधिक दिन तक रहना पड़ा था बालक उपरोक्त रूप से उनके साथ मिलजुलकर बहुत शीघ्र ही उनका प्रेम प्रेम पात्र बन गया उनसे उसकी इस प्रकार मिलने की खबर प्रारंभ में किसी को विदित न हुई किंतु बालक जब उसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होकर उनके समीप अधिक समय तक रहने लगा तब किसी से वह बात छिपी न रही किसी किसी दिन उनके साथ अधिक भोजन करने के पश्चात घर आकर वह कुछ भी नहीं खाया करता था जब चंद्रा देवी ने इसका कारण पूछा तब उसने सब कुछ उनसे निवेदन किया श्रीमती चंद्रा देवी यह सुनकर सर्वप्रथम तो उद्विग्न न हुई बालक के प्रति साधुओं की प्रसन्नता को आशीर्वाद स्वरूप मानकर वे उसके द्वारा अधिकाधिक भोजन सामग्री उनके समीप भेजने लगी किंतु तदनंतर बालक जब किसी दिन भस्म विभूषित होकर किसी दिन तिलक लगाकर और किसी दिन अपने पहनने के वस्त्र को फाड़कर साधुओं की तरह कौपीन पहनकर या पंछा लपेट कर, घर आकर माँ देखो साधुओं ने मुझे कैसे सजाया है कहकर उनके सम्मुख उपस्थित होने लगा तब चंद्रा देवी का मन अत्यंत उद्विग्न हुआ वे सोचने लगी कि कहीं साधु लोग किसी दिन उनके पुत्र को भुलावा देकर अपने सांस तो नहीं ले जाएंगे इस प्रकार की आशंका को गदाधर के समक्ष व्यक्त कर एक दिन वे आंसू बहाने लगी बालक नाना प्रकार से समझा भी उन्हें शांत न कर सका तब उसने अपने मन में साधुओं के समीप फिर कभी न जाने का संकल्प किया और जन्नी से यह बात कहकर उन्हें निश्चिंत किया अनंतर इस संकल्प को कार्य में परिणत करने से पूर्व गदाधर अंतिम विदा लेने के लिए साधुओं के समीप पहुंचा साधुओं के द्वारा इस बात का कारण पूछे जाने पर उसने जन्नी की आशंका की बात उन्हें बतलाई सुनकर गदाधर के साथ वे श्रीमती चंद्रा देवी के समीप उपस्थित हुए थे उन्हें विशेष रूप से समझाकर कहने लगे कि गदाधर को इस प्रकार अपने साथ ले जाने का संकल्प उनके मन में कभी उदित नहीं हुआ है तथा माता पिता की अनुमति लिए बिना इस प्रकार अल्पवयस्क बालक को अपने साथ ले जाना उनके दृष्टि में अपहरण रूप महान अपराध है तथा किसी भी साधु के लिए अनुचित कार्य है इस बात को सुनकर चंद्रा देवी के मन में पूर्व आशंका का आभास मात्र न रहा तथा साधुओं की प्रार्थना अनुसार उन्होंने बालक को उनके समीप पहले की तरह जाने की अनुमति दी उस समय की अन्य एक घटना से भी श्रीमती चंद्रा देवी गदाधर के लिए अत्यंत चिंतित हुई थी लोगों की इस प्रकार धारणा हुई थी कि वह घटना आकस्मिक है किंतु यह निश्चित है कि बालक की भ्राव प्रवणता तथा चिंतनशीलता की वृद्धि ही उसके घटित होने का मुख्य कारण था रामकुमार से लग कामारकुर से लगभग एक कोस उत्तर में अवस्थित आनूर नामक ग्राम की सुप्रसिद्ध श्री विशालाक्षी देवी के दर्शन के लिए जाते समय एक दिन मार्ग में वह मूर्छित हो गया धर्मदास लाहा जी की प, पवित्र चरित्रशालिनी पुत्री श्रीमती प्रसन्नमयी ने उस दिन यह अनुभव किया था कि भावुकता के कारण ही बालक को मूर्छा हुई है किंतु चंद्रा देवी उस बात पर विश्वास न कर वायु रोग अथवा अन्य किसी कारण से ऐसा हुआ है मानकर चिंतित हुई थी पर बालक ने इस बार भी पहले की भांति यही कहा कि देवी की चिंतन करता हुआ उसका मन उनके श्रीपाद पद्मों में लीन हो जाने के कारण ही उसकी वह अवस्था हुई थी